करते हो हमें तो वरदान में हमारी गोद में बिठा दी अब दीजिए गोद में लेकर बैठी अग्नि को चेतन कर दिया गया हवा चली जब हवा चली तो वो चुंदरी पीछे से उड़ी पीछे से अगर हवा चलती है, हमारा कपड़ा आगे गिरता है और आगे से हवा चलती तो पीछे गिरता है तो पीछे से हवा चली फिर चुंदरी उड़ी और सीधे पहला अग्नि चेतन हुई होलका तो जलकर भस्म हो गई लेकिन प्रहलाद महाराज जी की जय हो गई और यहाँ भगवान ने दोनों ही भक्तों के वरदान की इलाज रखी ब्रह्मा जी भी भगवान के भक्त हैं और भगवान की आज्ञा से ब्रह्मा जी सृष्टि जो रचना करते हैं भगवत इच्छा से कार्य कर रहे हैं इसलिए भगवान ने अपने भक्त ब्रह्मा जी के वरदान की भी रखी क्योंकि ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था लेकिन ब्रह्मा जी ने भक्तों को वरदान दिया वो चुनतरी को दिया होलिका को नहीं दिया और यहाँ अपने भक्त की भी लाज रखनी है भगवान को उनकी भी रक्षा करनी है गीता में कहते हैं नवेध्याय में अर्जुन पूरे जगत में टिनोरा पीड़ सब कुछ सब जगह का नाश हो जाएगा सबका नाश हो जाएगा मेरे भक्त का विनाश नहीं होगा तो आज भक्तराज की भी भगवान रक्षा कर रहे हैं अग्नि जल गई होल का होल का जल प्रहलाद बच गया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 होली जब जलकर शांत हो गई तो उसकी राख लेकर पैहलाद महाराज जी की जो प्रेमित एक दूसरे पर राख ही लगाने लगे राख को ही उड़ाने लगे ये पैलाद महाराज जी वाले हैं जो रंग लगाते हैं मिठाइयाँ बाँटते हैं खिलाते हैं गले मिलते हैं बड़ी अमन से बड़ी शांति से जो पड़वा बनाते हैं अरे भगवान ने हमारे महाराज की रक्षा की प्रहलाद महाराज जी बज गए तो बड़े प्रेम से मनाते हैं और जो हिरणा वाली पार्टी होती है वो बड़ा उत्पात मचा देती होली में वो क्या करते हैं पैलाज महाराज जी क्यों बज गए लिया अंडा धे मार दिया लिया सलावा टमाटर धे मार दिया ना जाने गंदी नालियों में फेंक देते तो आप समझ जाना कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो हिरणा का शिकू पार्टी से है और पैहलाद महाराज जी की पार्टी से जो हैं वो बड़े अमन से बड़ी शांति से बढ़वा बनाते हैं तो लिहाजा कथा को आगे लेकर चलते हैं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 एक दिन गुरुजन किसी कार्य से बाहर गए अब तो महाराज गुरुकुल में पहलाद महाराज जी कोई नहीं है तो प्रहलाद महाराज जी ने असुर बालकों से कहा कि आओ आज नया खेल खेलते हैंगे सब बालकों ने कहा रे पहलाद कौन सा खेल बोले आँख मिचोली बालकों ने कहा पहलाद ये तो पुराना खेल है बोले नहीं नहीं तुम्हें खेलना नहीं है अच्छा तुम बताओ कैसे खेला जाता है आंख में चोली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 भगवान के समझ रहता है तो महाराज एक दिन जीव ने भगवान से कहा भगवान आंख में चोली खेले भगवान ने कहा ठीक है तो ठाकुर जी ने कहा ठीक है मेरे बच्चों तुम छुपो और मैं दाम देता हूं तो भगवान ने दाम दिया सब छुप गए हम छुप गए सब जीव छुप गए भगवान दाम दे रहे क्योंकि भगवान का काम है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 मेरा रिश्ता पुराना है अब भगवान को कैसे ढूंढा जाए बोले भगवान की कथाओं में जाओ कथाओं को श्रवण करो पहली भक्ति ये कथा सुनना इसलिए गोपी गीत में भी क्या कहती है गोपियां कि तब कथातम तत्व जीवन